श्री राधा गरी बिहारी जय श्रीमदावन धामिकी जय भागवत निवासि जय प्रेम पक्नम ग्रंथि की जय श्रीमृताल गौरहि गो शिपोंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय जय राधारमण हर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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय राम गोविंदावन हरि लाल जय नमो भगवते हम सहगण सहगण श्रीकृष्ण चैतन्यन्ता अभियान रियान दशियान जनशलाके आ चक्षुमील तबीलों कसमेशी धुर्वेनमा दीप्यर बंदार श्री श्री श्री ने कल्पतुमाह धश्मी पदरत्नागर रतिसुहासनस्तो श्रीमदाधाश्मी रूद्रेन्द्रों रिष्ठाली विशेष्य मानुष बराम नारायण नमस्कृत्य नरंचे नरुत्तमं देवी इनु सरस्वती व्यासम ततो जैमती रहे हे हे श्री सनातन प्रभो दुर्गति भक्ति रघुनाथ दासो रघुनाथदासमेमन मे दयाद्रा तुलसी कामनम यत्र पद्म तो हरि पतन के श्री रति देवी कृष्ण प्रीति रूपी देवी नहीं जो विधान स्थापित किए उन विधानों में एक विधान का पूर्व प्रसंग वर्णन कराए यत्र दुख दुखम सुख, दुख ही जहां सुख आगे एक नए विधान का वर्णन किया जा रहा है कि यत्र यत्व एवं उत्कृष्टत्व धर्म शास्त्र में वेद में कर्मकांड में जिसको निकृष्ट कहा गया वो ही यदि कृष्ण सेवा के लिए है तो वही परमपरा उत्कृष्ट है। ये प्रेम नगर प्रेमपत्तन कृष्ण सेवा संविधान ते पर केंद्र है जिससे कृष्ण को सुख मिले कृष्ण को की सेवा मिले वो ही वस्तु यहाँ पर उत्कृष्ट है प्रेम बढ़े वही यहाँ का विधेय है विधान है और इसी को आगे स्थापित करते हुए श्री रसकोत्तंस गोस्वामी पार आप कह रहे हैं कि एव जो जितनी छोटे पद पर पहुंच करके यदि ठाकुर की किसी प्रकार सेवा बनती है तो छोटे से छोटे पद को भी वह बड़े से बड़ा पद मानता है और बड़े स्थान को छोड़ करके छोटे स्थान को स्वीकार करता है श्री बैकुंठ की एक रीति है बैकुंठ में किसी भी सेवक से पूछ लो कि सबसे बड़ी सेवा बैकुंठ की कौन सी है तो वो ये कहेगा जो सेवा मुझे मिली हुई है इससे बढ़कर तो कोई सेवा हो ही नहीं सकती जो वैकुंठ के द्वार पर खड़ा हुआ है द्वार पाल उन जय विजय से पूछी जाए कि सबसे बड़ी सेवा कौन सी है तो वो ये कहेंगे ना मेरे से मेरी सेवा से बढ़कर के और सुख देने वाली दूसरी सेवा नहीं है कोई तो नहीं लक्ष्मी जी तो बहुत बढ़िया तुम्हारे भी उपास्य हैं, लक्ष्मी जी श्री नारायण की अंग सेवा करती हैं, चरण पर हैं, वो सेवा देना, ये सेवा सबसे ज्यादा सुख का है तो सेवा के सुख में कहीं अंतर नहीं सेवा के स्वरूप में अंतर हो सकता है परंतु तो सुख में अंतर नहीं रस की विशेषता और ब्रह्मसूत्रों में भी इस बात को अंत में स्थापित किया गया कि भोग की दृष्टि से वैकुंठ के भोग में किसी की कमी नहीं एक का भोग ज्यादा है दूसरे का कम है ऐसा नहीं परंतु भोग में किसी की दृष्टि है ही नहीं सही सही बात तो यह है कि हमको सुख मिले इस ओर किसी की दृष्टि है ही नहीं कि हमको ज्यादा सुविधाएं मिल जाए फैसिलिटीज मिल जाए इसका वैकुंठ में किसी को ध्यान नहीं कोई अपने सुख के लिए वहां अभिलाषा कर रहा है तो सुख भोग तो सबको बराबर है परंतु तो अधिकार की जो बात है वो अधिकार की बात वो श्री नारायण ही सबके अधिकार में के बिरा जितने भी सुख है संपत्ति उन सब के अधिकारी श्री नारे तो इसी को यहां पर एक कह रहे हैं कि निकृष्टत्वम एवं उत्कृष्ट सम ये पहचान गए कि श्री ठ में आकर के हमको जै भी जै के के प्रति जो क्रोध गया। क्रोध यह ठाकुर ठाकुर की कृपा कारण ही। की कोई इच्छा इसलिए हमको क्रोध आ गया कोई मामूलित होनी है संकालिकों तो ने तो काम क्रोध को पहले ही जीत लिया तो बहुत प्रारंभिक स्थिति है काम क्रोध को जीतना ज्ञानी तो सर्वत्रि तो रखता है और उसमें क्रोध तो कभी आ ही नहीं सकता है काम क्रोध ये दो तो आ ही नहीं काम और क्रोध दो अलग अलग वस्तु है नहीं काम ही क्रोध बन जाता है जब काम पूर्ण नहीं होता है तो काम ही क्रोध बन जाया करता है तो काम को ये लोग पहले ही जीत चुके हैं इसलिए इनको क्रोध तो आने का कोई प्रश्न है ही नहीं अब ये जो क्रोध आया है ये क्रोध इसके दो कारण है एक तो है ठाकुर ने क्रोध उत्पन्न किया जान बुझ करके इनके द्वारा दिलवा करके आप प्रद की महिमा को जगत में स्थापित करना चाहते हैं भूदेवी की महिमा को जगत में स्थापित करना चाहते हैं जय विजय की महिमा को जगत में स्थापित करना चाहते हैं भक्तों की महिमा जय भक्ति की जय तो भक्तों की को आप जगत में स्थापित करना करना चाहते चाहते हैं हैं भक्ति की इस माध्यम से प्रचार करना चाहते जगत को भी भक्ति का एक आदर्श उपस्थित कराना चाहते हैं श्री जगत को एक उपदेश प्रदान करना चाहते हैं कि ब्राह्मण वह उनका समागत करना चाहिए और वैष्णव अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए जगत को आनुसंगिक रूप से मुख्य वस्तु नहीं है आनुसंगिक रूप से ब्राह्मणों की महिमा ये, ये भी मुख्यतः अपने भक्त जय विजय के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करना जय विजय के माध्यम से श्री प्रहलाद उन प्रहलाद के माध्यम से भक्ति की स्थापना करना और श्री पृथ्वी देवी उनकी ऊपर अपूर्व अनुग्रह करके भूदेवी उनके ऊपर अनुग्रह करके श्री वरा भगवान उनके महिमा को भी जगत के सामने स्थापित करना ये भक्ति की और महिमा था भक्ति और भक्ति की महिमा इनको स्थापित करना ये ही मुख्य लक्ष्य था पर एक साप दलवा दिया क्रोध आ, आ गया तो वे सं कह रहे हैं कि आपकी इच्छा को हम जान नहीं सकते कि आपने क्यों दिलवाया कोई कोई अद्भुत बात होगी लीला आप करना चाह रहे होंगे और उस लीला के माध्यम से भक्ति और भक्ति इनकी महिमा को स्थापित भी करना चाह रहे होंगे इसलिए आपके वचनों में आपकी इच्छा उसमें हम कारण नहीं भूल सकते हैं आपकी इच्छा अपने आप ही कोई कारण है जिसको हम नहीं जानते हैं ऐसी स्थिति में हम आप जो कह रहे हैं उसको हम स्वीकार कर रहे हैं इससे एक बात जरूर प्रकट हो गई कि आप अपने भक्तों से कितनी प्रीति करते जय विजय से कि उनकी ओर से हमसे उसे क्षमा मांग रहे और हमारा आदर कर रहे हैं तो इस ब्राह्मण संघ से तीन चीज प्रकट हुई तो ठाकुर की इच्छा के आगे जो क्या चाहते हैं ये उनकी इच्छा सबके लिए दूर है कोई भी उस इच्छा को पहचान तो ब्राह्मण शाप का एक प्रसंग जो हुआ वो ये कि भगवान की इच्छा उनके तत्व को कोई नहीं जान सकता दूसरी बात इससे प्रकट हुई वो ये कि निज पार्श्व के प्रस्थापों को कितना प्रेम है कि जयविजय जै की ओर से भगवान श्री सनकारों से स्वयं क्षमा प्रार्थना करते हैं और यह कह रही है महारे हमको आपने पराया समझा और जयविजय जै को अपना समझा इसलिए जयविजय जै की ओर से हमसे क्षमा माना और तीसरी बात यह कि जरूर आपकी लीला के भीतर जो डीला आप करना चाह रहे हैं इसके माध्यम से जगत में आप किसी भक्त की प्रहलाद जैसे जो आगे भक्त होंगे उनकी महिमा को और तो भक्ति मार्ग को उनके माध्यम से स्थापित करना चाह रहे होंगे तो भक्ति की महिमा को स्थापित करना भक्ति की अः भक्ति भक्ति की महिमा को स्थापित करना एक कारण दूसरा कारण अपने भक्तों के साथ में भगवान का अत्यंत प्रेम है इस बात को साबित करना और तीसरा कि के लिए भी भगवान की इच्छा को पहचानना यह जरूर है इसलिए महाराज हम आपकी इच्छा के आगे क्या चले इसलिए अब हम दौड़ करके जा रहे हैं अन्यथा अन्य था अब अन्यथा में क्या है अन्य था में हमारी इच्छा तो यह थी कि हम यहां बैकुंठ में आकर के यदि हमने आपके पार्षदों को शाप दिया है जैव जय को साप दिया है तो हमको कोई नीचा स्थान दीजिए और जैव को कोई ऊंचा स्थान हमारी इच्छा तो ये है और हृदय से कह रहे हैं कि हमको कोई नीचा स्थान दीजिए और जैव जय को कोई ऊंचा स्थान दीजिए परंतु हम ये जान रहे हैं कि आपने ये शाप हमारे माध्यम से दिलवाया है यह जय विजय की महिमा को जगत के सामने प्रकट करने के लिए भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए और कोई लीला आप करना चाहते हैं श्री वराह के रूप में कोई लीला श्री राम के रूप में शरणागति की कोई लीला विभीषण इत्यादि को शरणागत लेकर के श्री पांडवों का महिमा का स्थापन इन लीलाओं को करना चाहते हैं इसलिए आपने हमारे द्वारा शाप लगवाया तो आपकी विभिन्न लीलाए कृष्ण लीला के माध्यम से राम रामलीला के माध्यम से और श्री नृसिंघ और बराहर लीला के माध्यम से आप जो लीलाएं करना चाहते हैं उन लीलाओं की आपकी इच्छा है इसलिए उसमें हम कुछ नहीं कह सकते उसमें हम कुछ बोलने के अधिकार दिए वैसे सच पूछा जाए तो हम तो ये चाहते हैं कि जय बड़े है। हमारी तुलना में तो वे बहुत ऊंचे इसलिए उनको तो कोई ऊंचा स्थान दीजिए और हमको दीजिए क्योंकि हमने आपके पार्शलों का अपमान किया है वो ही कह रहे हैं तो निकृष्टत्व में उत्कृष्टत्व जहां निकृष्ट वस्तु को चाह रहे हैं वो निकृष्टता ही उत्कृष्टता बड़े पूरे प्रसंग को फिर से सम्राइज कर श्री कृष्ण की इच्छा से ही जय को संकादिकों ने दिया था एक स्थापित जैविय में अपने शरीर को लेकर के अपने अपमान को लेकर के तो कभी काम और क्रोध उत्पन्न हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो ज्ञानियों में मुक्मी है और काम क्रोध को देहास को ये पहले ही जीत चुके हैं ज्ञान की सिद्धि तब तो होगी जबकि देह मैं देह नहीं हूं मैं आत्मा हूं जन्म लेती है ना मृत्य है न अपमान है न सम्मान है ये ज्ञान तो इनको बहुत पहले हो चुका है इसलिए संकालिकों को केवल हमको रोक दिया हमारा अपमान कर दिया साथवी जोड़ी में हमको घुसने नहीं दिया इस कारण सन को क्रोध नहीं हो सकता है देह के अपमान के कारण के कारण इनको क्रोध हुआ यह तो मुख से शाप क्यों निकला इसके तीन कारण इस पूरे प्रश्न को यह सम्राइज करे तो इसके तीन कारण पहला कारण ये कि इसके द्वारा ये दिखलाया कि भगवान की क्या इच्छा है इस इच्छा को कोई भी नहीं जान सकता शंका कह रहे हैं हम भी आपकी इच्छा को नहीं जान सकते इसलिए आपकी इच्छा को स्वीकार कर लेना यही जीव का कर्तव्य है हरी करी सो भली। ये सिद्धांत स्थापित कर ही लेना चाहिए कि ठाकुर ने जो किया भला ही किया है कोई कल्याण के लिए किया होगा एक बात दूसरी बात जय विजय जै की महिमा इसके द्वारा प्रकट हो गई है कि जय से कितना प्रेम है भगवान का कि उनकी ओर से वे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं और तीसरी बात कि वे अपने भक्तों और भक्ति इन दोनों मार्गों को श्री प्रहलाद के माध्यम से श्री पृथ्वी देवी के माध्यम से फिर दूसरे अवतार में श्री रावण का बध करके शरणागति के द्वारा का स्थापन करना चाहते करेंगे ये शरणागति के सिद्धांत में स्थापित करना और तीसरे कृष्ण लीला के प्रसंग में जब वो शिषपाल दंतक्ल होकर के जय विजय दोनों उत्पन्न होंगे उस समय दिखाएंगे की श्री कृष्ण लीला में पांडवों की महिला को स्थापित करना भक्तों की को स्थापित करना यही उनका श्री प्रभु के द्वारा लगाए गए शाप का मुख्य कारण है तो कृपालता शरणागति और भक्त संरक्षण इन तीनों कोई अद्भुत इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपका ये हो कि आपने हमारे माध्यम से शाप लगाया अब इस पूरे निष्कर्ष कह रहे हैं कि निष्कर्ष यह है कि जब कोई हमसे पूछे तो हम तो ये कहेंगे कि हमको कोई नीचा स्थान प्रदान करो क्योंकि हमने अपराध किया है वैकुंठ में आकर के आपके पार्षदों का अपमान किया है और इनको कोई ऊंचा पद प्रदान सं कह रहे हैं काम भव स्व ब्रजन के काम माने भले ही भव माने हमको संसार बंधन की प्राप्ति काम भव स्व ब्रजन हमने जो अपराध किए हैं ब्रजन माने अपराध हमने जो पाप किए हैं अपराध किए हैं आपके पार्षदों को हमने श्राप दे दिया इसके कारण निश मेरे माने नरक नरकों में भले ही हमको जन्म की प्राप्ति हो हमको तो भेजिए कहीं नीचे नरक में और जय विजय को तो भेजिए कोई और ऊंचे स्थान पर या और ऊंची सेवा शिव में आप उनको प्रदान कीजिए सो काम माने पर्याप्त मात्रा में स्वभ्रिज नहीं निरेश अपने पापों के कारण अपराध के कारण नरक में भी हमको जन्म की प्राप्ति हो अपने पाप के कारण नरकों में हमको जन्म की भले ही प्राप्ति हो चेतो निम जन्म ते पदियों हमारा चित्त अली के समान माने भोरे के समान ते पदियो रमे आपके चरण चरणारिंद में निरंतर निरंतर रमण करें कोई भोरा जैसे कमल के ऊपर बैठा है कमल बंद भी हो जाए तो वह कमल को छेद करके निकलता नहीं है कमल में ही भीतर बंद रहेगा ऐसे ही हमारा अली की तरह से आपके चरण कमलों के संपुट में ही निरंतर निरंतर बंद रहे बाचस्व न जतते शोभा पूजे और हमारी वाणी ना नाचक हमारी वाणी तुलसीबा आपके का ही शोभा का वर्णन करे जैसे तुलसी आपके चरणार की ही शोभा को बढ़ाती है और तुलसी कभी आपके चरणारुंद का त्याग नहीं करती है तुलसी आपके चरणारुंद का आश्रम नहीं करती विराजमान होती है ऐसे ना हमारी वाणी आपके चरणार का ही गायन करे तुलसीबत तुलसी की तरह से यदि तेंगरे शोभा आपके चरणों की शोभा को गाती हुई विराजमान हो हमारी वाणी जैसे तुलसी के कारण आपके चरणार की शोभा है ऐसे ही हमारी वाणी आपके गुण का कर गायन करे तो ये वाणी की सार्थकता है और ते गुण यद कंद्र कर्ण पूर्ण हो और हम ये चाहते हो कि आपके गुणों से हमारे कर्ण रंध्र कान के छेद या सदा सदा पूर्णित रहे सो ते गुण गणई यद कर्ण रंध्र आपके गुणों से हमारे कान सदा सदाम परिपूर्ण रहे आकाश का गुण है शब्द और कान जो है उनको भी आकाश कहा गया कर्ण जो आकाश है उसी का नाम है कान कान कोई नहीं है कान भी आकाशीय है परंतु वो कान की जलेबी से अवच्छिन्न है तो कर्ण शुली से अवच्छिन्न जो आकाश है उसका नाम ही कान है तो आकाश आकाश में ही समाय हुआ है आपके गुण भी चिन्हय और हमारे काम भी आकाश के समान उन शब्द गुणों का निरंतर गायन करते हुए बने रहे। आपके गुणों का हमारे काम निरंतर निरंतर श्रवण करते रहे तो गुरु गुण के बीच में जैसे समवाय संबंध होता है ऐसे ही भगवान के शब्द नाम जो शब्द है उनका काम के साथ में निरंतर समवाय संबंध बना रहे, एक सा संबंध बना तो साथ जद यद कर्ण पूरी तो आपके गुणों से हमारे काम के छेद काम कर्ण आकाश यहाँ पूर्य तो भरा हुआ तो हमको भले नीचे जन्म प्राप्त हो जाए, है यदि चार चीज मिल जाए चित्त भोरे के समान आपके चरणारिंद में रमन करे वाणी तुलसी के समान आपके चरणारिंद की शोभा का गायन करे और कान आपके करवाद से परिपूर्ण हो जाए तो ये तीन चीज मिल जाए तो हम नरक में भी चंद्र ग्रहण करने के लिए तैयार काम भव स्विन्हय निर्देश न्याया माने अपने अपराध के कारण भले ही रखने भी हमको जन्म प्राप्त किया है आपके चरणा में ही सदा रमन करता रहे ये हम चाहते हैं दूसरी चीज क्या चाहते हैं हमारी वाणी जैसे तुलसी जी आपके चरणानंद का आश्रय ग्रह करके विराजमान है इसी प्रकार तो हमारी वाणी आपके चरणों की शोभा से पर पूर्ण रहे आपके गुणानुवाद का गायन करते हुए हम विराजमान हैं निरंतर निरंतर ये वाणी आपके गुणानुवाद का चिंतन गुणानुवाद का गायन इनको ही करती हुई धन्य हो और हमारे काम कृष्ण गुणानुवाद से ही निरंतर निरंतर भरे रहे काम का श्रवण करें वाणी कृष्णवाद का गायन करे और हृदय आपके चरणा रूप में ही रमण करता रहे यदि ये तीन चीज मिलती है तो हमको काम भवरिशु हमको भले नरक में भी जल्द हो जाए यहां पर वाणी सबसे पहले माने श्रवण की बात भी कही श्रवण तो कृष्ण कथा का श्रवण करें जो तो भक्ति में प्रवेश होगा श्रवण के द्वारा गुरु पादाश्रय कृष्ण और में गुरु सेवा ये तीन वस्तुएं भक्ति में प्रवेश कराने वाली सबसे पहले गुरु के चरणों का आश्रय भक्ति में प्रवेश ही तीन चीजें होता है ये भक्ति में प्रवेश कराने के तीन द्वारा गुण गुरुपाद आश्रय गुरु के चरणार्थ चरणार्थ का आश्रय दूसरी वस्तु है तस्मात कृष्ण नामादि कृष्ण दीक्षा शिक्षण दी कृष्ण नाम की दीक्षा ये दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु है विश्रमेर गुरु से, गुरु जी की सेवा क्योंकि श्रीमद गुरुदेव की सेवा के माध्यम से ही ठाकुर के रहस्य को श्री गुरुदेव कृपा करके कि ये सेवा में प्रवृत्ति है रोज मेरे पास में आता है सुनता है जरूर ठाकुर की सेवा करना चाहता होगा हे शिव इस जीव के ऊपर कृपा कर ऐसा कहकर गुरु के पादाश्रय को यदि ग्रहण कर रहा है गुरु की सेवा में यदि उसकी प्रवृत्ति है तो गुरु के मन में ये विचार आएगा कि जरूर यह भगवत भक्ति करना चाहता है भक्ति करना चाह रहा है तो मेरा ये कर्तव्य है कि इसकी भजन को बढ़ाने में मैं तो गुरु जी तुरंत तो उसने गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण किया गुरुजी ने उसकी उसको दीक्षा भी दे दी ठाकुर के साथ में संबंध जोड़ दिया परंतु तो संबंध जोड़ने के बाद संबंध जोड़ने के बाद में जब उसने निरंतर निरंतर श्री कृष्ण गुरुदेव की सेवा की तो सेवा करने की प्रवृत्ति देख करके गुरु जी के हृदय में यह अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है कि जरूर सेवा करना चाहता है और ऐसे व्यक्ति की सहायता करना मेरा सहज है ऐसा विचार ये तीन वस्तुओं करते हुए साधन तो ये तीन वस्तुए प्राप्त है तो यहाँ पर श्रवण करने की अभिलाषा प्रकट की काम आपके गुणों को श्रवण करें फिर वाणी आपके गुणानुवाद का गायन करें आपके गुणानुवाद का क्योंकि श्रवण के साथ-साथ यदि उच्चारण भी होगा तो फिर प्रवृत्ति और ज्यादा होगी एक शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है कि जितनी अधिक ज्ञानेन्द्रियों को आप इन्वॉल्व कर सकेंगे शिक्षण में विद्यार्थी उतनी ही जल्दी पढ़े ज्ञान उतना ही जल्दी होगा ये शिक्षण का एक सामान्य सिद्धांत है केवल आप लेक्चर दे रहे हैं विद्यार्थी बैठा हुआ उम्र है तो काम नहीं चलेगा उसकी आंखें भी काम करनी चाहिए वो कुछ लिखे भी उसके हाथ भी काम करे वो प्रश्न करे कुछ बोले तो जितने भी ज्ञानेन्द्रिक्री हैं अधिकांश ज्ञान जिनका जितना ज्यादा उपयोग होगा उतना ही विद्यार्थी जल्दी और के द्वारा इंटरेस्ट के साथ में रुचि के साथ में वो सीखेगा और यदि केवल भाषण भाषण दिया जा रहा है तो कोई विद्यार्थी सुनेंगे कोई विद्यार्थी और करेंगे विद्यार्थी को कहीं ना कहीं व्यस्त बनाए रखना ये भी बहुत आवश्यक है इससे श्रवण भी हो वाचस् हो वाणी भी कभी वो प्रयोग करे और चित्त भी अली की तरह से चरणागृ में रत रहे तो ये तीनों वस्तुएं एक साथ प्रयोग चाहिए जितनी अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का शिक्षण में प्रयोग या शिक्षा में प्रयोग किया जाएगा उतनी ही शिक्षा जल्दी ग्रहण होगी और गहरी ग्रहण तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं अब यहां पर एक बड़ी मान बात कह रही कि चेतोते हमारा चित्त अली की तरह से आपके चरणाधी में रमण कर ये कौन कह रहे हैं ये कह रही है ऋषि सनत कुमार संत कुमारों के दो स्वरूप है संत कुमारों का एक स्वरूप है ऋषि जो ज्ञान गुरु दूसरे सनत कुमारों का जो स्वरूप है वो है अंतर्गता सखी श्री प्रियालाल इन दोनों के हृदय में भी हरिणी हरिणी हरिणाम चतुर्थ बंदे क्रिया भाषण तो देवर्षि तो देवर्षि जो है श्री और संकादि ये दोनों के दोनों श्री प्रियालाल के हृदय की अंतर्गता सखी होकर के भी बेराजमान तो यहां पर ये चाह रहे हैं कि जैसे लाल के हृदय श्रम्बा समुदाय में श्री संकालिक और श्री नार इन दोनों को अंतर्गता सखी के रूप में निरूपण किया गया अंतर्गता जो सखी है वे चारों संकालिक चार रूपों में विराजमान है हरिणी मानी श्याम सुंदर को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हारिणी श्याम सुंदर से आकर्षित हो जाने वाले श्यामचंद्र को अपनी ओर खींचे स्वयं श्यामचंद्र की ओर खींची जाए हरिणी और हावी और, और रिनाम। माने कभी लज्जा धारण करती हुई विराजमान हो और कभी प्रेम के उल्लास में लज्जा का भी त्याग करके संकोच का त्याग करके शिव प्रियालाल इनकी सेवा करते हुए भी बिराजमान तो कभी संकोच है कभी लज्जा का त्याग करके श्री शांतिंदर की सेवा कर रही है कभी देखो हटे भी हटे भी चश्मे चाहिए वृंदावन की मेहमा तो हरनी हरनी हृणा हृणा मान लज्जा और हृण के ताम लज्जा भी कहीं दूर तो ये चाव श्री सन कानी स्वरूप है कहीं जे बनकर के विराजमान कहीं आर बनकर के विराजमान कहीं काम के कुंडल बनकर के भी रूप में भी वे विराजमान होते हैं तो भीतांश चतुर्किया कुमार ये चारों चार स्वरूपों में विराजमान और श्री नारद जी वे भी कहीं श्री जुगल सरकार उनकी प्रीति के होकर के विराजमान तो प्रेम रूप में और प्रेम के अनुभव ये सब विराजमान है तो यहाँ पर चेतो नि रमेतो कब वो अवसर होगा ऋषि संका दिख श्री प्रियालाल के हृदय में जो अंतर्गता सखी होकर के विराजमान है उन सखियों के साथ में तादात्मिक प्राप्त कर जो ऋषि हैं, जो अंतर्गत सकी हैं, उनके साथ में तादात प्राप्त कर लेंगे हम तो है जीवपोटी में यदि सरकारी सरकार में नहीं है सरकारी अवतार है परंतु आवेशमता तो हम हैं तो है आवेशमता जीपोटी समझ लो आवेशोटी होता है तो हम हैं तो हम हैं आवेश परंतु तो जो नित्य अवतार है उनके साथ में हम तादातिया पर होकर दिरा अभिलाषक और उसमें प्रार्थना कर रहे हैं काम से श्रवण करें वाणी से आपके गुणानुवाद का गायन करें क्योंकि सखी गायन के बिना रह नहीं सकती है इसलिए गायन करें और चित्त सर्वदा सर्वदा आपके चरणारूंग की सेवा करती हुई रहे ये तीन चीज यदि हमको मिल जाए तो हमको भले नरक में जन्म प्राप्त हो जाए वो भी परम परम सुख की बात है इसलिए इनको कोई ऊंचा स्थान दीजिए और हमको कोई नीचा स्थान प्रदान कीजिए तो ये प्रेम की एक विशेषता कि कृष्ण सेवा के लिए भक्त तो नीचे से नीचा स्थान नीचे से नीची सेवा स्वीकार करना चाहता है और ब्रह्मा जी का तो कहना ही अब जगत में ब्रह्मा से बढ़कर के तो कोई और जीव हो नहीं सकता भगवान के साक्षात निज पुत्र है और सारे गुणों से युक्त जितना वैभव जितनी आयुष जितनी सामर्थ्य ब्रह्मा ने इतनी सामर्थ्य और किसी जीव में हो भी सकती है परंतु तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं नाम भागा भवेत्र व्यत्रो में भवत जनाषे वे तब पाप हमको ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं कि तदस्तु तरस्त में भाग वो मेरा भाग कब होगा उस भाग्य की कोई सीमा नहीं है जबकि मैं भवे भगव इस भूत में मुझे जन्म मिले और ब्रिज में मनुष्य योनि में मुझे जन्म ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं कि तरस्तु मेनाथ से भू भाग हो यह भूरे भाग होगा कि मुझे ब्रिज में जन्म मिले ब्रह्मा ने अपना रेजिग्नेशन ठाकुर को दे दिया कि मारे इस ब्रह्मा के पद से सत्यलोक में आपने जो मुझे बैठाया हुआ है मुझे इस काम से कार्य मुक्त कर दें ये मेरा रेजिग्नेशन है मैं ब्रह्मा के पद को अब आगे संभालना नहीं चाहता हूँ ये मेरा इस्तीफा है बोले ना ऐसे कैसे अभी तुम कंटिन्यू करो तुम्हारे जो पद है क्योंकि इस समय हम तुरंत की तुरंत कहा ऐसी व्यक्ति को भुगड़ेंगे जिसने सौ जन्मों तक अपने कर्तव्य का पालन किया हो तो ब्रह्मा अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं कि से तो मुझे यार और मुझे में में कोई जन्म प्रदान होकर हो के मैं जन्म ग्रहण करूं तो तद अस्त मेनाथ भूल भागव यह ब्रह्मा का पद इतनी इस पोर्टफोलियो को संभालना मेरे बस की बात नहीं है यहां पर इस पद को संभालना इसमें है तो बड़ा रोज का कोई ना तो कोई झमेला कलेश सामने खड़ा ही रहता है कब मुझे आप यहां से मुक्त करके जल्दी से वृंदावन में कोई मनुष्य का स्वरूप प्रदान करें वृंदावन में करके जन्म तस्मेनाथ भूल भाग ब्रह्मा का पद प्राप्त करना यह भूल भाग नहीं जितने भी कर्म कांड है कर्मकांड की परम सीमा क्या है जी का पद इससे आगे कर्मकांड की सीमा नहीं कर्मकांड का आ, की गति नहीं कर्म कांड का सर्वोत्तम यदि कोई है करने पर तो अधिक से अधिक के लोक की और ब्रह्मा के पद की प्राप्ति पहले तो ब्रह्मा का लोक मिल जाए उससे भी बड़ा का खाले स्वयं ब्रह्मा बन जाए इससे भर्तर कर के कर्मकांड की कोई गति नहीं हो सकती है स्वधर्मिष्ट शक्ति तथा परम में मान श्री शिव प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि कोई अपने कर्तव्य का सौ जन्म तक पालन करे तो वो ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर लिया इसके बाद में यदि उसने कहीं ज्ञान का मार्ग अपनाया कर्म कर्म यहां पर समाप्त हो गया यदि ज्ञान का मार्ग अपनाया तब शिव हम सो हम विचार करते हुए फिर शिव साहु को प्राप्त करें फिर इसके बाद में भक्ति उसने कभी की है तो भक्ति के प्रभाव से उसे साहुझ प्राप्त कर लेने पर संसार की माया की निवृत्ति हो जाने पर मोक्ष प्राप्त करने पर ठाकुर की कृपा से तब उसे पार्षद शरीर चिन्ह पार्षद शरीर की प्राप्ति कर्मकांड के द्वारा ब्रह्मा का पद और आते जाते रहो जब तक पुण्य रहेंगे तब तक, तक रहो तिनके से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब सब पुनरावर्ती होकर के विराजमान इसके बाद में शिवोह ये आधना ज्ञान के द्वारा जिन्होंने की वे शिव साहु जान श्री सदाशिव सदाशिव लोट के ऊपर जाकर के जो शुभो हम ये जो स्थिति है उस स्थिति को प्राप्त करेंगे सो हम की स्थिति को अहम ब्रह्माष्टमी की स्थिति को वे प्राप्त करेंगे ज्ञान के मार्ग मार्ग से उसके बाद में अव्यकृतम वैष्णव पदम जो अव्यकृत कभी भी विनाश न होने वाला वैष्णव पद है उस बैकुंठ धाम को प्राप्त किया जाएगा तब जबकि किसी ने भक्ति का आश्रय दिया में भगवान स्वयंता तुम तो, तो, तो ब्रह्मा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मारे ब्रह्मा का पद मिलना बड़ी बात नहीं है मेरा तो अभिलाषा ये है कि भवे अत्र कि इस वृंदावन में मुझे कोई जन्म मिले ठाकुर बोले ना अभी तुम्हारा रेजिग्नेशन हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तुम्हारी इस्तीफा स्वीकार नहीं अभी तुम बने रहो बल्ले हो भगवान कहे कि तुम्हारे लायक कोई अभी ऐसा कोई पद पृथ्वी पर खाली नहीं है कि जहां पर तुमको भेजा जाए भाई तुम कहा सत्यलोक में ब्रह्मा के पद पर हो कोई ऐसा कैरियर तो चाहिए जो कि कहीं समान हो तो पृथ्वी पर किसकी कौन सा ऐसा स्थिति इस है इसलिए पृथ्वी पर अभी कोई पद ऐसा खाली नहीं है अभी कोई क्रिएटिव नहीं हुआ है ऐसी पोस्ट जिसमें तुमको कहीं भेजा जा सके डिप्यूट किया जा सके तो ब्रह्मा के लिए मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मुझे एक मिले ब्रह्मा का जो पद है वह मिले वात मुझे पशु पक्षी की योनि में भी आप जन्म प्रदान कर दो उसके लिए भी मैं तैयार हूं तो भवे अत्र मुझे यहां जन्म मिल जाए मनुष्य में मनुष्य में नहीं हो वह अन्यत्र किसी दूसरी योनि में भी वृंदावन में जन्म मिल जाए कीट पतन योनि में भी जन्म मिल जाए तब भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं और वो मेरा डिमोशन नहीं होगा बल्कि बहुत बड़ा प्रमोशन होगा भूल भाग वो मेरे लिए बड़े भाग्य की बात ये ना हम हो नवत जनाना भूत आपके एको की भवत जनाना आपके जो जन है उनमें एक किसी व्यक्ति के भी विषय में तब पादबंद आपके एक व्यक्ति के बीच में भी अवस्थित हो करके कि ये होकर के भगवत जनाना आपके जो जन है उनमें एक छोटे से छोटा एक व्यक्ति बन करके एक इकाई बन करके मैं निशे वे तुम पात्र आपके चरणा बुद्ध की सेवा कर सकती आपके जितने भी जनों की भीड़ है उनमें एक कोई व्यक्ति बना करके एक छोटे से छोटा व्यक्ति बना करके भी कीट पतंग बना करके भी मुझे रख दो और, तो और तरस्त किसी वनस्पति के रूप में तृण गुर के रूप में भी मुझे जन्म प्रदान कर तो यहाँ पर प्रार्थना करें तरश्याम पशु पक्षी कीट पतंग इनके रूप में मुझे जन्म प्रदान दोबारा सुनने तरस्तु मे नाथ ये नाथ तद अस्तु सक वो भूल के मुझे कब प्राप्त तो होगा के भवे अत्रो के अत्र माने इस ब्रिज में और अन्यत्र अन्यत्रहां पर या कहीं दूसरे किसी ब्रह्मांड में वहां पर भी आपकी कृष्ण लीला हो रही हो वहां पर अत्र माने मनुष्य रूप में और अन्यत्र किसी तरह योनि में भी मुझे जन्म की प्राप्ति हो मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है कि ये आपके आपके जनों के बीच में कोई एक इकाई बन करके। एक इकाई व्यक्तियों के बीच में कोई एक पात्र बनकर के भूतवादेवे तल पाद पल्लब आपके चरणाधि की मैं सेवा कर सकूं ऐसा मुझे इस फ्रिज में मनुष्य होकर के मनुष्य नहीं हो तो तरस चांद पशु पक्षी होकर के भी मुझे जन्म प्रदान इतने पर भी भी ब्रह्मा का भरा इतनी कहीं नहीं है तो फिर हमको कोई पशु पक्षी कोई वृक्ष लता घास बना इसके लिए भी हम तैयार हैं तरसचां भी बनाते हो यदि कीट पतंग पशु नहीं बनाते हो पशु पक्षी नहीं बनाते हो तो हमको वनस्पति जड़ बना करके विराजमान भाग्य किमत में कोपले कव्याम गोटलिषेकम यीवतम तो नि भगवान कुंड यदरज श्रुति मृग्य तूर भाग्यम इस वृंदावन में हमको जन्म की प्राप्ति हो जाए कि भाग्य माने श्री ब्रजरज को उठा करके ब्रह्मा अपने माथे के ऊपर लगाते हुए को छू करके कह रहे हैं यह श्री वृंदावन की राज को छूते हुए ब्रह्मा कह रहे हैं कि यह इस रज में मुझे जन्म मिल जाए तद भूत भाग्य जी मेरे लिए बड़े बड़े भाग्य की बात होगी कौन सा जन्म चाहिए ब्रह्मा का पद खाली है नहीं ब्रह्मा तो पूरी ब्रह्मांड का एक है वो पद तुमको दिया हुआ है अब कौन सा नया कौन सी वेकेंसी क्रिएट की जाए तो कह रहे हैं यहाँ पर किमपी जन्म कोई भी कीट पतंग घास वृक्ष किसी भी जन्म को मुझे कृपा करते प्रधान कौन कह रहा है ब्रह्मा ध्यान रखिए ब्रह्मा की वजन कि कोई भी जन्म यहाँ पर मुझे मिल जाए भी इस में मुझे कोई भी जन्म प्राप्त हो जाए जन्म प्राप्त करके क्या चाहते हो कि कतमांग रजो भीषेक इस गोकुल की कोई भी जो जीव है उनकी रज का मुझे अवश्य प्राप्त हो जाए नंद भवन की जो जमादारनी है उस जमादानी की रजनी मेरे माथे के ऊपर पड़ जाए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं का जो अंत्यज है उसकी चरण रजनी मिल जाए क्योंकि वो जमादारणी भी बड़ी बड़ी भावीशाली है श्री ब्या कह रहे हैं कि एक पकड़ी ने मेरा संसार छोड़ा दिया का प्रसाद लेकर के आ रही और और राजा राजा ने और चाके राजा ने व्यास जी को बुलाया कि नहीं तुम्हारे बिना हमारा सब काम काज बिगड़ रहा है और तुमको पुरोहिताई भी छोड़ने देंगे तुम पुरोहिताई छोड़ के वृंदावन आ गए हो अपने वापिस पुरोहिताई के कार्य को संभालो हमारे सारा कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है तुमको पुनः राजपुरोहित के वो जो पद है वो तुम्हारा उसने काम संभाल नहीं रहा है इसलिए आकर के वहां पर बोले हाँ मिल तो लें एक एक वृक्ष के गले लग रहे हैं बोले भाई अपने परिजनों से तो मिलने बिता ले रहे हैं तो उनसे बिता तो मिलने एक एक वृक्ष से लिपट करके रो रहे और सारी सेना खड़ी हुई है सब सामान तैयार है लद गया है के, रस के और जी, है, सारा सामान लगा हुआ है बोले अभी आते अपने मित्रों से मिल तो न अपने संबंधियों से मिल तो नए और एक एक बच्ची के गले लग रहे हैं और रो रहे हैं इतने में ही राजी के टोकरी लेकर के प्रसाद लेकर के कोई जमा चली आई क्या ले जा रही हो उसने कहा प्रसाद मिला है ऐसा कह कर के उसकी डलिया में से एक पकौड़ी तढ़ी की उठा करके और सारे सैनिकों के सामने खा ली चल पाली सब बोला रहे भ्रष्ट हो गया भ्रष्ट हो गया चलो और जमादारी के दलिया से उठा करके इसने पकौड़ी खा ली कह रहे हैं एक पकोड़ी ने एक संसार संसार छोड़ा छोड़ा ये महाप्रसाद की एक पकौड़ी उसने संसार छोड़ा अब ये के मतलब का पुरोहित मतलब का ये के काम से मैने इसने तो अंतिम है जो उसके हाथ का पकोड़ी खा ली झूठन खा लिया उसके डिया में से खा अब अब हमारे मतलब नहीं है है चलो, चलो चलो देखेंगे कोई ठीक छुट सारी सेना जो के लिए आई थी वैसे वो छोड़ एक पकौड़ी सारे संसार को छुड़ा देने वाला ये ऐसी प्रसाद की जो महिमा उसको तू तो तो तो तो तो जन्म किम पर मुझे कोई भी जन्म मिल जाए किमती के जमाद हाँ पर मुझे जन्म मिल जाए वो भी मुझे स्वीकार अंत अंत्य कोई भी है उनके यहाँ पर भी जन्म मिल जाए वो भी मुझे मिल जाए जब गोकुल में कथमान्य रज अभिषेक हो इस गोकुल में किसी की रज का भी अभिषेक मुझे प्राप्त हो जाए श्री की जो नंद भवन की जो जमाधारणी है उसकी भी रजे माथे पर मिल जाए तो मैं कृत्य हो जाऊं इसलिए संतों ने कायम किया धन धन वृंदावन के मच्छर साध संघ को संत को नोच जगा में और भजन करा में सक्षर बहुत सारे पद है ऐसे धनदन वृंदावन की डोकरिया प्राप्त हो जमुना को जाए धरी तैयार जिनकी लकड़िया तैयार है मरवे लकड़िया तैयार रखी पर हैत यमुना को जाए so, हर जगह प्रार्थना करते हुए विराजमान शिव वृंदावन की ऐसी महिमा उनका दायन करते हुए विराजमान हो रहे ग्या ग्या ग्या ग्या ग्या तो तदूरे भाग्य यह जन्म ये बड़े भाग्य की बात है कि यह जन्म यह माने शिव वृंदावन की रज का स्पर्श करके रज को छूते हुए रज को माथे पर चढ़ा करके ब्रह्मा कह रहे हैं यह शब्द में प्रत्यक्ष जो रज दिख रही है जहां पर खड़े हैं, उस रज को छूते हुए ब्रह्मा कह रहे हैं इस शब्द की यही व्याख्या श्री विश्वास चकुर्थी जी ने की मतलब है वो रज को साक्षात छू करके माथे पर चढ़ा करके श्री ब्रह्मा कह रहे हैं कि कव्याम इस अठवी में जन्म कोई भी जन्म मिले चाहते क्या है कि यह गोकलेट कथमांजो अभिषेकम श्री कृष्ण की चरण रज मिले ये तो बड़ी दूध की बात है कथमांजो अभिषेकम यहां की जो जमादार नहीं है उसकी भी चरण रज करके मेरे माथे के ऊपर पड़ जाए तो मैं ब्रह्मा धर्म हो जाऊंगा कौन कह रहा है इस रज में आकर के ठाकुर के चरणों की, की प्रार्थना करते हुए रज को छूते हुए कह रहे हैं कि कथमांज हो किसी के भी चरण रज मुझे मिल जाए यहाँ के दिव्य जो ब्राह्मण है उनकी चरण रज की प्रार्थना भी कर रहे हैं कथमां कोई भी जमादानी जो है उसकी भी चरण मुझे मिल जाए अभिषेक होगा तो मुझे परम पद की प्राप्ति होगी क्योंकि जब तक घोषित अभिषेक नहीं होता है तब तक किसी को राजा पद का अधिकार प्राप्त नहीं होता है अभिषेक होने पर भी कोई व्यक्ति राज्य पद पर घोषित होता है और राजपद को संभालता है घोषित होना अलग बात है राज्यपद संभालेगा तब जबकि अभिषेक अभिषेक नहीं है तो वो राजा कहलाएगा नहीं घोषित तो राजा कहलाएगा नहीं जिस दिन उसका अभिषेक हुआ है उस क्षण से फिर उसको राजा बनाया जाएगा यदि भक्त साम्राज्य में अभिषेक प्राप्त करना है तो जब तक श्री राधा कुंड की राज, श्री मिधुवन राज की राज, श्री सेवा कुंड की राज, श्री तुलसी थामले की राज, श्री गिरराज्य की तलहटी की राज, उससे तलक नहीं किया जाएगा गोपी चंदन से तलक नहीं किया जाएगा तब तक, तक राजाभिषेक नहीं होगा भक्त पद के ऊपर भक्त सिंहासन के ऊपर कोई व्यक्ति कहीं प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है तो कथमांध में रजोभिषेकम है कोई भी जो ब्रजवासी को लेकर के उससे जब तक तलक तलक नहीं हो रज, आ, आ, राज तलक नहीं होगा, होगा, राज्य अभिषेक नहीं होगा तब तक, तक भक्त रूप में मेरी प्रतिष्ठा नहीं होगी जैसे अभिषेक होने पर ही राजा रूप में प्रतिष्ठा होती है किसी प्रकार तलक धारण करने पर ही फिर भक्त रूप में प्रतिष्ठा प्राप्ति होगी तो कथमांध रजिशेकम चरण में कोई बड़े की हो नहीं है भी कह करके की जो जमादार नहीं है उसकी भी चरण मुझे अभिषेक की प्राप्ति हो है क्या भाव है ये ब्रह्मा ब्रह्मा कह रहे हैं तो हर जगह किम कथमांध रजो अभिषेकम हर जगह किम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि इस वन में वावन में कोई भी जन्म मिले किसी की भी चरण रज ब्रजवासी जो है उनकी चरण जब मुझे प्राप्त तो हो जाए तो यही मेरा भाग्य नहीं होगा भूल भाग्य भूल भाग्य होगा कहने वाला भी कौन है ब्रद्धा तीवतम तो निकलम भगवान मुकुंदा क्योंकि इन ब्रदवासियों का जीवन कौन है भगवान मुकुंद भगवान बुकुंद ही इन मुकुंद के परम परम जीवन रूप होकर के विराजमान है सब कुछ कृष्ण के लिए ही है तो भगवान बुकुंद ही इन ब्रिजवासियों के जीवन धन होकर विराजमान है यद पदरजा शुद्ध मृद्यव श्री कृष्ण की चरण श्रुतियों को भी प्राप्त नहीं हुई श्रुतियां ढूंढ रही है कुछ श्रुतियों को प्राप्त हो गई जिनने की को को ग्रहण कर लिया कुछ प्राप्त हो गई वित्त अनंत है अनंत होने पर जिन श्रुतियों ने अभिलाषा की अभिलाषा करके तप किया और ब्रिज गोपिकागणों का अनुगत्य ग्रहण किया वे श्रुतियां को गोपी बनकर श्री कृष्ण की चरण रज को धारण करने में समर्थ हुई पांत अनंत अनंत श्रुति उत्पन्न भी हो रही हैं जिन श्रुतियों ने अभी चरण रज पाई नहीं है वे अभी केवल विमर्श मात्र में पड़ी हुई है कि कर्म बड़ा कि ज्ञान बड़ा कि भक्ति बड़ी फिर भक्ति में भी रागानुगा भक्ति कैसे बड़ी किसी विमर्श में भी पड़े हुए हैं श्रुति मृग में श्रुति ढूंढ रही है पंत पाया नहीं। कुछ श्रुतियों ने पालिया कुछ श्रुतियां अभी भी रही तो आज भी श्री कृष्ण की चरण श्रुत मृत्य में वो के द्वारा श्रुतियों के द्वारा केवल भूढ़ी जा रही है पंत प्राप्त नहीं हुई द्वारा तू भाग्य जमय श्री वृंदावन की रजमय प्रणाम करते हुए नोटपोट होते हुए ब्रह्मा कह रहे हैं नोटपोट इसलिए हो रहे हैं कि एक कृष्ण के चरणों में जब प्रणाम करें तो एक माथा तो प्रणाम कर रहा है और तीन माथे बिना प्रणाम किए हुए रह जाए तो कहती है ये तो अधर ही रह गए इसलिए ब्रह्मा नोट पोट होकर के गुड़क करते हुए फिफ्ट ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे अभी भी जाए, तो पर महाबंदी में जितने भी तो हैं वे मोट-पोट तो रज के कहीं सर्वांग श्री ब्रज रज से युक्त होकर के हमारा विराजमान हो जाए तो जन्म इस ब्रिज में हमको जन्म मिले किमती अटव्यांग इस अठवी में कहीं जन्म मिल जाए यद गोकुल में विषयतम और गोकुल में माने ब्रिज में रहने वाले जो जन है उनमें कथमांग माने किसी का भी चरण रज उड़ करके हमारे ऊपर हो जाए तो हम कृत हो जाएंगे यद जीवतम भगवान मुकुंद जिनके श्री भगवान मुकुंद ही मुकुंद कहकर के दिखलाया है जो दूसरों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं वो इन इनवासियों को आनंद देने वाले मुकु धातु के अर्थ में और मोक्ष के अर्थ में आती है मुकुंद माने सुख देने वाला ये मुख्य अर्थ है कौन अर्थ है मोक्ष को प्रदान करने वाला तो वे जो मुकुंद है अध्यय आप यज्ञ शुक्र में वो श्रुति उनकी चरण को मृग्य माने सदा होती ही है श्रुति वे जिनको के परिवर्तित नहीं किया जा सके जिनको ऋषियों ने साक्षात सुना है सुनने के बाद में स्मृति के द्वारा स्मरण करके उनके तात्पर्य को जहां प्रस्तुत किया है उसका नाम है स्मृति स्मृति में विवाद हो सकता है परंतु तो श्रुति में कोई विवाद नहीं श्रुति जैसी है वैसी चुपचाप चिंता कर लो उसमें ननु न चक की सामर्थ्य नहीं है उसकी व्याख्या नहीं की जाएगी जो स्मृति है उसका कहीं परीक्षण किया जा सकता है कि कौन सी प्रधान है कौन सी नहीं है पर श्रुति जो है वह जो परतत्व के विषय में साक्षात्म निरूपण करें उनका नाम श्रुति जो परतत्व को प्राप्त करने के साधन का निरूपण करें उनका नाम आगम या स्मृति तो अध्याप ये, पदरे शुति शुति ये मेव। आज भी श्री रज चरण को भी मिली नहीं, कुछ को मिल किया। की की को पाया जिन्होंने आगे कह रहे हैं बहुत संक्षेप में आसमान रहो चरणाम वृंदाव देना आसाम अंगुली निर्देश करते हुए कह रहे हैं श्री उद्धव जी श्री ब्रिज गोप्रकार उनके चरणों को छूते हुए ब्रिज सुंदरियों के चरणों को छूते हुए कह रहे हैं आसाम ये जो गोपी मेरे सामने हैं इनकी चरण जुशाम हम श्याम चरण का सेवन करने वाले जो वृंदावन के कोई कुलम लता औषधि है मैं चरण प्राप्त और जब तो उनके से उड़ी हुई राजे मेरे माथे पर गिर जाए हो जिन गोपियों ने दुस्त प्रेम को त्याग किया और आर्य पत्र त्याग किया, किया और भेजन मुकुंद कर चरणार ही सेवन किया अथवा मुकुंद किस रास्ते से गए हैं उनको ढूंढती हुई जो दौड़ है इस कुंज में गए हैं इस गली से गए हैं इस गली से गए हैं मुकुंद मुकुंद पदवी का जो मार्ग है उस मार्ग का सेवन करते हुए मुकुंद को ढूंढती हुई अभिषार करती हुई जो पधार रही है या शाम सुनर को अभिशार करा करके शिव प्रिया जी के लाने के लिए प्रिया जी के पास में लाने के लिए जो ढूंढ रही है ऐसी श्रुतिया भी जहां पर जिन गोपियों ने भेजो मुकुंद पदवी मुकुंद की पदवी को ढूंढा और मुकुंद को ढूंढ करके अपनी सखी श्री राधिका को सूचना दे रही है कि श्यामचुंदर इस समय वहां है और उन श्याम को पधरा करके श्री राधा की कुंज में जो ला है शुद्ध विज्ञान परंतु वो मुकुंद की पदवी श्रुतियों के द्वारा है, है। अभी तक इसको नहीं है औषधी होकर जन्म ग्रहण कर लू अब ये वचन भी कौन कह रहे हैं एक वचन थे उद्धव के ब्रह्म ब्रह्मा के और ये ब्रह्मा के भी बाप आ गए क्योंकि उद्धव के विषय में कहा गया है कि नोधव्यू नाम उद्धव अणुमात्र मुझसे न्यून नहीं तो को है पर उद्धव तो श्री कृष्ण के ही स्वरूप है कहा गया उद्धव तो अणुमात्र भी कृष्ण मुझसे न्यून नहीं है कृष्ण कहते हैं कि मेरे बराबरी है उद्धव तो ऐसे उद्धव है जहां पर श्री ब्रज गोविगरण की वंदना कर हैं और वंदना भी कर रहे हैं कहाँ से स्वजन आर्य पथम के हितवा स्वजन आर्य पथ का त्याग करके वे गोपियां श्री कृष्ण के चरणार बिंदु को प्राप्त कर लेती है कृष्ण की कुंज को ढूल निकालती हैं तो निकृष्ट वस्तु भी उत्कृष्ट हो गई स्वजन आर्य पथ का त्याग करना यह है निकृष्ट और वही हो गया परम उत्कृष्ट जिसके लिए उत्सव भी प्रार्थना करते हुए विराजमान ऐसे ये प्रेम पतन की एक अपूर्व विशेषता कि यहाँ पर जो निंदनीय शास्त्र में वस्तु है वो ही यहाँ पर परमपरा होकर विराजमान हो जाती है हरि राधारमण हरिपो बिंदुच राधारमण हरिपो दिता गौर को जय जय आदिशतो गुरुस्तु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः